कह दे कि हम कह लेंगे उससे बढ़कर के महान अज्ञानी व्यक्ति कोई दुनिया में हो नहीं सकता पृथ्वी के धूल कणों की गणना संभव है समुद्र के जल के बिंदुओं की गणना संभव है लेकिन श्री राम चरित्र के श्री राम जी के गुणों का परिगणन अशक्त है जल सी कर मही रज गिनी जाही लेकिन रघुपति चरित न बरनी नाही ये रामचरित मानस रामायण है ये रामायण ही रामचरित मानस है मेरी बात को और समझिएगा रामायण ही रामचरित मानस है और वेद ही रामायण है वेद प्राचेद सादासी रामायण महात्मना वेदावतार शिवत वाल्मीकि रामायण जब वेद वेद की भगवान अनंत कोटी ब्रह्मांडाधिनायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घनशील श्री रामचंद्र के रूप में आए तो भगवान के परब्रह्म के गुणों का गान करने वाला वेद वेद ने कहा ठाकुर हम को छोड़ नहीं सकते आप अगर धराढ़ में श्रीराम के रूप में अवतरित हो रहे हैं मैया कौशल्या के पवित्र आंगन में तो हम भी महर्षि वाल्मीकि को माध्यम बना करके वेद कह रहे हैं हम भी आ रहे हैं और वही वेद अपने राम को छोड़ न सकने के कारण रामायण के रूप में आ गए और वही रामायण रामचरित मानस के रूप में अवतीर्ण हुई है अन्यथा नहीं समझिएगा इसलिए रामायण को जो वरदान प्राप्त है वह वरदान सहज ही रामचरित मानस को प्राप्त है अब रामायण को क्या क्या वरदान प्राप्त है श्री रामायण को क्या क्या वरदान प्राप्त है बहुत है यही चल यहीं बैठा रह जाऊंगा एक बात सुन ले आप महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें कोई बात झूठी नहीं होगी अत्र काचित अन्यथा न भविष्यति नते बात अन्यथा काचित अत्र भविष्यति भविष्य नाग अन्ता काचिद अत्र भविष्यति आपकी कोई बात झूठी नहीं होगी आप चाहे जान के लिखो और चाहे अनजान के लिखो आपकी बात झूठी नहीं होगी नाग अन्ता काचिद शब्द पर ध्यान दीजिएगा नाग अन्ता काचिद रामायणी भविष्यति आपकी कोई बात झूठी नहीं होगी इसका मतलब क्या है सज्जनों विद्वान लोगों की बात विद्वान जाने हम तो विद्वान नहीं सही बात बता रहे हैं हम तो अपने मन की बात बता रहे हैं जो ठाकुर प्रेरित कर रहे हैं ठाकुर कहते हैं कि वाल्मीकि इन्होंने कह दिया कि नाग अन्य काचित अत्र भविष्य तुम्हारी कोई बात झूठी नहीं होगी अब उचित तुम्हारी लेखनी से कुछ निकल गई जो मैंने न किया हो और जो न करने का विचार हो तो अगर ऐसी भी बात होगी तो तुम्हारे उस चरित तुम्हारे उस वाक्य को सत्य करने के लिए मैं स्वयं उस कार्य को करने के लिए समोदरित हूंगा आप लोग इसका आधार यद यद उर्गाय विभव प्रणयसे सदनुग्रहाद्रहाय कहते हैं हे उर्गाय हे महनीय कीर्ते ये विभाय वपु ऐसे सद अनुग्रह जिस जिस बुद्धि से आपका लोग गान करते हैं वही वही स्वरूप आप धारण करते हैं अगर किसी ने मयूर पिछड़ी लिख दिया तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि मोर पंख सिर सोहतनी के गोस्वा भगवान राम ने कहा अब तुम जो मयूर पिछ धारण करना ही है इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है तो नाग्रता अत्र भविष्यति आपकी कोई बात झूठी नहीं होगी जो श्री रामायण को बरदान प्राप्त है वह वरदान श्री रामचरित मानस को भी है। इसमें कोई शक कभी करना मत। यहां की बात कभी असत्य होगी नहीं इसके इसके अक्षर को बहुत से लोग आते हैं चौपाई हटा दो अभी अभी अभी हमको हमारे एक आदरणीय सज्जन ने एक पत्र भेजा अभी आता जिस दिन मैं चल रहा था वृंदावन उसी दिन मुझको वो पत्र मिला कि उनके पास एक पत्र आया कि रामचरित मानस से इन इन प्रसंगों को हटा देना चाहिए इन इन चौपाइयों को हटा देना चाहिए नाम भी बता दू मैं राधेश श्याम जी खेपा का पत्र है कि इन इन प्रसंगों को यहां से हटा देना चाहिए मैं चलने लगा तो आया था तो मैं तो, तो उन्होंने अपना उत्तर भी बताया बड़ा सुंदर उत्तर कि आप भी कुछ लिख के भेज दें तो हम कहते हटाने का प्रश्न ही नहीं है आर्सग्रंथ हो ये आरस्य ग्रंथ है मुझे कथा लंबी कथा ज्यादा नहीं कहूंगा गीता के एक श्लोक में एक ने कलम मारी कथा है गीता के एक श्लोक में एक आचार्य ने एक कलम मारी काट दिया श्लोक है योगक्षेम वहाम में यही आचार्य योग भाम्य हम इस पर कल योग योगक्षेम कहां से हो सकता है हम तो भूखे मर रहे हैं। हम गीता का भाष्य लिख रहे हैं और भूखे मर रहे हैं हमारे पास खाने को अन्न नहीं और भगवान कहते हैं योग भाम्य हम कैसे संभव है भाष्यकार लिखने वाले समुद्र स्नान करने के लिए गए पीछे से एक बालक आता है नन्हा सा सुहर सा बालक सांवला सा सलोना सा बालक आया और पंडित जी की पत्नी से कहा माताजी दरवाजा खोलो माताजी दरवाजा खोलो जब माताजी ने दरवाजा खोला तो सुंदर सलोना बालक मां देख करके मुग्ध हो गई ब्राह्मणी कि आओ बेटा कि माताजी उतारो मेरे सर पर भार बहुत है बहुत बड़ा भार उसमें अमनिया आटा दाल चावल घी मसाला सब भरा हुआ जितना बालक ला नहीं सकता जितना उस पात्र में आ नहीं सकता खोलने पर उतना सामान निकला मां ने उतारा बड़ी मुश्किल से रखा कि पंडित जी ने भेजा है बालक के गाल पर एक लकीर बनी हुई थी उसमें से रक्त स्राव हो रहा था मां ने पूछा बेटा तेरी गाल में चोट कैसे लग गई कि मैया पंडित जी ने मारा है आपके पति ने मारा है पंडित जी ने मारा है म हाय हाय कर रही थी ब्राह्मणी बालक चला गया पंडित जी आए क्रुद्ध ब्राह्मणी ने शेरनी की तरह से गरज के कहा आप बड़े क्रूर हैं। उस बालक के ऊपर इतना बोझ बोझाल दिया और उसके बाद उसको पीटा आपने जी ने कहा मैंने तो नहीं पीटा मैंने तो नहीं पीटा मैं किसी बालक को जानता ये सामान देखो ये सामान भी मैं नहीं जानता तो भेजा मैंने नहीं भेजा सब कथा सुनाई ब्राह्मण की आंखों से छल छल छल छल आंसू बहने लग गए देवी ये आंसू मेरे अभाग्य के हैं और तेरे सौभाग्य के मेरा अभाग्य यह है कि उस बालक के गाल पर वो खरोज मैंने ही डाला है। इन्हीं अभागी आंखों ने खरोज डाला और तू कितनी सौभाग्यशालिनी है कि आज साक्षात नंद नंदन श्याम सुंदर बजेन्द्र मुरली मनोहर श्री कृष्ण चंद्र के तुझे दर्शन हो सज्जनों बड़े काम की बात मेरे श्री महाराज जी कहा करते थे जिनके चरणों में बैठ के हमने मानस पढ़ा कि रामचरित मानस के पन्नों को कभी यो पलटो यो मत दबाओ रामचरित मानस के पन्नों में कभी गलत लकीर मत लगाओ रामचरित मानस को कभी भूमि पर मत रखो ये रामचरित मानस क्या है श्रीमन मानस राम तन ये तो जैसे महाराज कह रहे थे ये अक्षरा अवतार है ये तो साक्षात श्री राम का विग्रह है श्रीमन मानस राम तन इनसे जो मांगोगे वो मिलेगा अर्थ धर्म काम मुख्य सब मिलेगा प्रमाण मैंने पाया है मैं दुनिया की बात नहीं जानता मैंने अर्थ पाया है इससे मैंने धर्म पाया है इससे मैंने काम पाया है इससे और मैंने मोक्ष पाया है इससे ताली बजाने के साथ साथ हाथ खड़ा कर दो प्रश्न है सवाल है कि अर्थ तो तुमने पाया होगा धर्म तो तुमने पाया होगा काम तो तुमने पाया होगा लेकिन मोक्ष तो नहीं पाया वो तो मरने की बात मिलेगा अभी तुम कैसे कहते हो मोक्ष पाया मैंने लेकिन मैंने तो कह ही डाला है मैंने मोक्ष पाया है किसी का मोक्ष मिलता होगा कहीं मरने पर किसी का मोक्ष मिलता होगा कुछ काम करने पर ऐसे मोक्ष की हमको आकांक्षा नहीं है मुक्ति द्वार चतुर्विधा भी नियम दास आय लोलाये ऐसी मुक्ति की हमें आकांक्षा नहीं जिसको आप मोक्ष समझ रहे चमत्कृता तनुरीय भक्तिया मनो निंदित प्रेमूं विभूषयती वदनम कंठं गिरो नास्माकं गास्क क्षणमात्रप्यवसर श्रीरामचन कुरता श्री कृष्ण अर्चन कुरता मुक्तिर्द्वार चतुर्विधा भी कियम दास नहीं जरूरत है ऐसी मुक्ति तो तुम कहती हो मोक्ष मैंने पाया हमारा मोक्ष कहा है भगवान श्री रघुनंदन रामचंद्र महर्षि वाल्मीकि के सामने कहते हैं श्रीमद रामचरितमानस में राम कि महाराज हम बड़े भाग्यशाली हैं क्या रघुनंदन तुमको जंगल मिल गया है कैसे भाग्यशाली कि स्वामिन हमारे परिवार में विभाजन हो रहा था हमारे परिवार में विभाजन हो रहा था दशरथ दशरथनंदन श्रीराम कह रहे हैं हमारे परिवार में विभाजन हो रहा था विभाज्य वस्तु क्या थी विभाजन किन पदार्थों में था श्रीराम के परिवार का विभाजन असाधारण होगा सामान्य नहीं होगा विभाज्य वस्तु क्या है श्रीराम कहते हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष विभाजन में आपको क्या मिला किसको क्या मिला कि अर्थ गया श्री भरत के पास ले या न ले धर्म गया पूज्य पिता श्री के पास धर्म ने दूसर सत्य समाना काम काम की बड़ी विस्तृत परिभाषा है तर्शो अभिलाषो कामश्च अभिलाषा का नाम काम होता है काम के अभिलाषा पूर्ति के बहाने मां के पास गया जी के, के पास काम गया मां के पास अर्थ गया भाई के पास धर्म गया पिताजी के पास बाकी क्या रहा मोक्ष कहते हैं हमारे रामचरितमानस का मोक्ष क्या है और कहा होता है कि सत्यंगति संस्कृति कर अंता सत्यंगति सं कर अंता संतों का साथ जो है यही मोक्ष है संतों का साथ ही मोक्ष है सज्जनों इतने संतों के बीच में बैठकर आज भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं आपसे बढ़ के मोक्ष कौन प्राप्त करेगा यही मोक्ष है इसी का नाम मोक्ष है भगवान कहते हैं अब पिछली बात दोहरा लेना ता गया स्पष्ट हो रहा तात पुनी मात अब भाई भरता तीन गया चौथा बचा मोक्ष मोक दर्श तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभा हमको मोक्ष मिल है तो मैं कहा मैं कह रहा था कि मुझे अर्थ भी मिला धर्म भी मिला काम भी मिला और मोक्ष भी मिला ये वृद्धावस्था व्यासपीठ से कह रहा हूं औपचारिक बात मैं यहां से नहीं कहा करता कभी किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ नहीं किया करता मैं मुझे मोक्ष मिला परम पूज्य श्री नृत्य जी महाराज ऐसे संत के चरणों की सफनिधि में बैठ करके मुझे वृद्धावस्था को गुजारने का मौका मिल रहा है अगर इनकी चरण की नहीं होती, मैं सन्निधि से, से कह चुका हूं मैं, अगर इनकी सन्निधि न मिली होती तो मैं बड़ा घमंडी क्रबू हृदय का व्यक्ति हूं अभी भी हूं मैं किसी का किसी के हेकड़ी बर्दाश्त न कर माता महाराज और शायद मैं अलग होकर के आश्रम के निर्म, का निर्माण करता और आश्रम का निर्माण करता तो संत जानते हैं कि कितनी देर में आश्रम बन जाता बना लेता उसमें विलंब न लगता लेकिन मेरी बुढ़ौती बर्बाद हो जाती मेरी बुढ़ौती बर्बाद हो जाती मेरा घर छोड़ना बेकार हो जाता सब कुछ खत्म हो जाता और मैं कहा का भाजन होता मैं कह नहीं सकता लेकिन इस महासंत ने कोई दिन लाड़ से रखा इतने प्यार से रखा या मेरे मन में कभी इच्छा भी नहीं हुई कि मैं कि मैं आश्रम बनाऊ या मैंने कभी घर छोड़ा है, हरे भरे घर को छोड़कर करके मैं आया लेकिन मेरे मन में कभी काम यह अभिलाषा न हुई कि मैं छोड़ के आया हूं मैं तो छोड़ के नहीं आया हूं मैं तो आया हूं पाने के लिए और पा लिया और ये रामचरित मानस ये मैं कह रहा हूं रामचरित मानस इसके अक्षरों को काटना महान पाप है इसके किसी अंश को हटाना महान पाप है कभी नई रामायण लिखने की योजना मत करना इनके चौपाइयों को रखो हो सकता है पाठांतर हो ये हम नहीं मानते ये हम इसको हम स्वीकार करते हैं पाठांतर कहीं हो कोई प्राचीन प्रति भी हो जिसको कोई ना पाया हो ऐसा भी हो सकता है लेकिन प्रसंग प्रसंग का प्रसंग उलट के फेंक देना चौपाई गलत है फेंक देना ये महान नास्तिकता है महान पाप है ऐसे व्यक्तियों का कभी समर्थन मत करना ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में कभी आना श्री रात अब मैं बहुत कुछ कह गया अब आज तो खैर आज एक ये अलग अलग सा दिन है मेरा अभी नौ दिन बाकी है तो अब रामचरित मानस गोस्वामी जी कर रहे हैं वरना नाम संघ कल से बिल्कुल नहीं कोई ऊपर वाली बात होगी सीधे बैठूंगा चौपाई शुरू करूंगा और चौपाई भी समाप्त करूंगा और समय से आऊंगा साढ़े तीन का मतलब साढ़े तीन बुढा तो हो गया हूं समय का पंक्ल हूं अभी आप सब जानते हैं जितने बैठे कोई शायद शायद इसमें 20 प्रतिशत लोग नए हों सब जानते हैं कि मैंने कहा आठ तो आठ का मतलब सात साठ आठ का मतलब सात साठ तो साढ़े तीन बजे से कल प्रवचन आरंभ होगा हां साढ़े तीन बजे से पता प्रवचन नहीं कथा साढ़े तीन बजे से कथा शुरू होगी साराम हाँ भाई जिसको जाना हो जल्दी जाओ तो साढ़े तीन बजे से यहां कथा शुरू होगी और साढ़े छ तो मैं नहीं कह सकता छह भी हो सकता है साढ़े पांच भी हो सकता है साढ़े छह से अधिक नहीं होगा साढ़े छह से अधिक नहीं होगा ये है। ये निश्चित, निश्चित समझ साढ़े तीन से साढ़े समय है लेकिन छ भी हो सकता है साढ़े पांच भी हो सकता है मैं थक जाऊंगा तो बंद कर दूंगा तो हाँ बिल्कुल सीधी बात है साढ़े के आगे तो सवाल ही नहीं साढ़े छह के पहले थक जाऊंगा तो साढ़े पांच में भी बंद कर दूंगा छह में भी बंद कर दूंगा जब थक जाऊंगा तो बंद कर दूंगा तो कल से केवल कथा वर्णा नाम अर्थ। आज कोई व्यथा थोड़ी रोई है आज भी हमने कथा ही सुनाई है।, है। वरना नाम अर्थ संघा नाम रसान छला नाम छह और आज भी सारी इच्छा की बात नहीं जाएगा पहले समाप्त हो जाएगा रसानाम वर्णापी मंगलाना चारो वंदे वाणी विनायको गोस्वामी जी महाराज ग्रंथ के आरंभ में श्री गणेश और सरस्वती जी की वंदना कर रहे हैं इसमें दो पक्ष है कोई वाणी विनायक श्री गणेश और सरस्वती और गणेश मानते हैं और कोई अनन्य अन्य भक्त जो है वाणी विनायकू श्री सी सीतारामचंद्र भी मानते हैं हमें कोई विपृतपत्ति नहीं है हमें कोई आपत्ति नहीं है दोनों हम हम तो महाराज वाणी विनायक में भी प्रसन्न हैं और श्री सी सीताराम जी भी प्रसन्न हैं और दोनों तरफ लगेगा एक साथ वर्ण अर्थ संग रस छंद मंगल इनके करने वाले वाणी और विनायक की वंदना करती है अब इसमें आचार्यों ने एक विभाव मेरा नहीं होगा सब आचार्यों के होंगे इसमें आचार्यों ने सातों कांड की कथा का अनुसंधान किया है जैसे मानषाद प्रतिष्ठा अगम शाश्वती समाह यौच मिथुनाद एकम अवधी काम इस सोलह अक्षर इस बत्तीस अक्षर की दो पंक्तियों में आचार्यों ने सारी राम कथा का अनुसंधान किया है उसी प्रकार वर्णाराम अर्थ संघा नाम में सारी राम कथा का अनुसंधान है वर्णाराम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद एक वर्ण में आया और ठाट के साथ छाती ठोक के कहता है हम हम हम के क्या हम क्या हम जो भाई तो आप ही उठाओगे हम क्या है हम हैं देखो सब उठा रहे हैं। अब इनको मैं क्या सुनाऊंगा सुनाऊ सुने हुए हैं हम हम हम छत्री बन कर हम छत्री। अने वो वर्ण में आए और आरंभ से लेकर के अंत तक उनके सारे वर्ण संस्कार हुए इसमें ब्याह हुआ उनका हा हो राम जी का ब्याह हुआ है। राम जी का ब्याह हुआ साकेत वाले राम जी एक दिन लगे कहने कि सीता जी क्या बात है आज बहुत कुछ सोच रही हो तो सीता जी ने कहा कि आज मैं मृत्युल में गई थी एक भक्त के पास तो वहां मैंने देखा क्या कि उसकी ब्याह की वर्षगांठ मन रही है तो फिर उदास क्यों हो गई कि हमारी ब्याह की बर्षगांठ तो कभी मनाई नहीं जाती अब हम क्या करें तो कहीं साकेत में नहीं बनने वाली ये बैकुंठ में नहीं बनने वाली अगर ब्याह की वर्षगांठ मनानी है तो चलो जनकपुर और हम चलते हैं श्री अयोध्या जी बोलो अयोध्या मिथिला धाम की चलो चलें आप चलो बरसाने और हम चलें गोकुल मथुरा चले वही पर... तो आप आपने आप, आप, आप भी जोड़ देते हैं इधर का उधर अरे सीताराम जी का तो ब्याह हुआ है राधा कृष्ण का थोड़ा ब्याह कैसे नहीं ब्याह हुआ जी भांडी रन में ब्रह्मा जी ने ब्याह कराया है श्री राधा कृष्ण को अगर आपको नहीं मालूम हो तो हम बता रहे हैं भांडीर वन में श्री ब्रह्मा जी महाराज स्वयं पुरोहित बनकर के श्री राधा कृष्ण का विवाह कराते हैं मैं मैं शास्त्रीय कथा सुना रहा हूं दंत कथा नहीं सुना रहा हूं ब्याह हुआ हा जी तो मैं कह रहा था कह चलो जनकपुर कह चल रही महाराज और यहां आके ब्याह हुआ महाराज ब्या का ब्याह हुआ और सारे वर्ण संस्कार हुए सारे वर्ण संस्कार हुए यम सीता ये मेरी बेटी ये मेरी बेटी है सीता है आपकी धर्मचरी है आप इससे इस, इसका पाणिक ग्रहण कर लो पाणिक ग्रहण हुआ वर्ण संस्कार हुआ वर्णानाम बालकांड अर्थ संघानाम अर्थों का समूह अर्थों का समूह अर्थात राज्य अयोध्या कांड के का आरंभ राज्य से हो रहा है पहले दोहा से राज, राम जु राजू आजीवन जन्म लाहु किने लेहू राज राम जी नहीं लेंगे भरजी लेंगे राज्य राम जी भी नहीं लेंगे भरजी नहीं मिलेंगे भरजी जी कहते भर मैं आपके साथ चलता हूं तो लक्ष्मण जी राजा होंगे न राजा न राजा राम जी हुए अर्थसंग गया गेंद की तरह ठोकर खा रहा है अर्थसंग राम जी नहीं लिए लक्ष्मण जी नहीं लिए भरत जी नहीं लिए अंत में राजा कौन हुआ अंतिम अंतिम अंत चले जाइए अर्थसंग के सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि मांगी मांगी आय सुत राज बहुभा रसानाम अब दशा नाम की हम तो खाली रसा नाम की व्याख्या करें तो नौ दिन आपका बीत जाएगा आपसे सही कह रहे दस रस हैं, नौ वाले हमसे बुरा मत मानना हम दस भी मानते हैं नौ भी मानते हैं दस रस हैं, नहीं कोई नौ वाला बैठा हो तो कहे महाराज को मलमय नहीं है ना हाँ ब, ब, तो वही असुईया हो तो आ जाएगी ना तो महाराज दस रस है और दसों रसों का परिपाक अरण्य कांड में हुआ दसों दसो रसों का रामचंद्र मानस कथा सुधासागर में शायद मैंने लिखा है दसों दसो रसों का परिपाक अरण्य में शुरू में कौन सा रस है महाराज जी शुरू में रसों का जब वर्ण आता था शुरू में कौन सा? है श्रृंगार शुरू में श्रृंगार आ रहा है श्रृंगार करने वाला कोई अहरा गहरा न्यू खेरा है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद साक्षात रघुनंदर रामचंद्र श्रृंगार कर रहे हैं पहला दोहा है कि नहीं एक बार चुनी कुसुम सुहाये निज कर भूषण राम बनाए सीतराए प्रभु सागर बैठे फटिक शिला पर नागर श्रृंगार से शुरू हो रहा है और अंत में चले जाइए अंत में शांत रस में समाप्त होगा नारद जी का प्रसंग आएगा शांत रस में समाप्त होगा और बीच में सारे रस आ जाएंगे एक भी नहीं छूटेगा हो बीर रस, देखें बीर रस का दर्शन करें रस का दर्शन करें सूर डरथ चौदह सह सप्रेत बीर रस का दर्शन करें सूर डरथ चौदह सह सप्रेत अविलोक एक अवध धनी स का दर्शन करें ऐसा वीर रस का दर्शन कहीं मिलेगा नहीं आपको जल्दी क्या देखें भगवान वीर रस में आ रहे हैं कैसा तो छंद तो आप न होते तो हमारी आज लज्जा चली शाह आप जगत गुरु शाहबास बुरा तो नहीं लगा आपको मेरा शाहबास कहने का अधिकार है कि नहीं हा को कठिन चढ़ाई को कठिन चढ़ाई ऐसी झांकी है है मिलेगी नहीं आपको को कठिन चढ़ाई सिर हमारे हाथ को भी देखना सिर झटजूट बांध सोह क्यों साहित्य भी कमाल का है मरकत सैल परामिनी मरकत सैल झांकी प... मिल रही कि नहीं मिल रही आपको है? सामने महाराज चौदह हजार आए हुए और सबको मारो काटो मारो काटो बोलते हुए आ रहे है सब बदमाश घर से बोलते आ रहे हैं हा? हा? सब बदमाश घर से बोलते आ रहे और ये अभी आने दो अभी आने दो अभी आने दो, अभी आने दो। जब आ गए क्या शान है महाराज मेरे राघो की क्या शान है, है? दरत, है क्या लरत दामिनी कोट सो जुग भू जग जो और महाराज जी अब आगे क्या हुआ छोड़ो ये पराक्रम है महाराज क्षण दे देख परस पर राम करी देख पर बड़ा मजा है दे देख इसको जो अवधि भाषा नहीं जानता वो इस प्रसंग को भी नहीं लगा सकता और इस चौपाई का इस पंक्ति का भी अर्थ नहीं लगा सकता नहीं लगा सकता मर जाए सूर क्या बोला था दे देख परस पर राम करी देख परस पर राम करी कमाल का शब्द है महाराज औधी भाषा का शब्द है कमाल का है देखाई परस पर राम करी असंग्राम मरियो संग्राम अब इस लरी मरियो इस लरी मरियो चार अक्षर में जो भाव है आई कई नॉट एक्सप्लेन माई बूज एक जगदूर जी बैठे इसलिए इंग्लिश बोला मैं नहीं बोलता बोलता नहीं सूर्य इनको अंग्रेजी बहुत लगती है सूर्य चौदह सहस प्रेत विलोक एक अवध क्या संग्रामिप रिपुदल ये है पराक्रम महाराज और कांड के अंत में इस पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं श्रीनारद जी खर दूषण विराध बध पंडित ये रस है श्रृंगार बताया आपको वीर बताया आपको शांत बताया आपको करुणा बताऊं कह नहीं पाऊंगा मित्र प्रसंग में कहूंगा राघव गीत गोद करो अति घायल दो कट पखना अति घायल दो कट पखना अत रसना रट लाती रही अति अधीन मलिन पे हरी नाम की प्रीति सोहाती रही रघुनाथ विचारी दशा तही कह कह धड़के बिनु छाती रही ये करुणा है बातल का अनोखा परिपाप अरण्यकान अनोखा परिपाक सबरी की संग में बताऊंगा अगर याद रहा तो और सेस कितने बचे महाराज और सेस जितने रस बचे हैं सब के प्रसंग खोज लो जितने बचे जितना मैं नहीं कह पाया वो सब सुपनिया के प्रसंग में खोज लो वो सब मिल जाएगा हासिबी भी रौद्र भी अद्भुत भी भयानक भी विभत्स भी सब वही मिल जाएगा अब खोज लो आप वर्णा अर्थसंघा रसानाम रसान छंद की अनेक हैं वानर कटक में देखा जातिया है लेखा अपी अपी निश्चय वाचक शब्द है निश्चय हो गया सुंदरकांड में कि सीता जी कहा है अपी सुंदरकांड मंगला नाम रावण का रावण मर गया जगन मंगल हो गया मंगला नीला गया वर्णा अर्थसंघा नाम, अर्थ नाम रसान छंद मंगला नंच करता रहू वंदे वारे ग्रंथ के सारे ग्रंथ के लिखने की सामर्थ्य मुझको मेरे श्री सीताराम जी दे, दे। इसलिए वंदेवाणी विनायकू श्रद्धा स्वरूपिणी भगवती पार्वती विश्वास स्वरूप भगवान शंकर का की वंदना है विश्वास किसे कहते हैं विश्वास किसे कहते हैं एक शब्द में विश्वास की परिभाषा लोग कहते मेरा विश्वास बहुत था अब खत्म हो गया तुम्हारे अंदर विश्वास था नहीं है नहीं हो सकता नहीं विश्वास किसे कहते हैं आंखों से विपरीत परिस्थिति देख करके भी जोड़नट डगमगाए आंखों से विस्तृत आंखों से अभी क्या आंखों से विपरीत परिस्थिति को देख करके भी जोड़नट डमगाए उसको कहते हैं विश्वास श्री राम जी सच्चिदानंद घने हैं इसमें कभी संदेह था नहीं है नहीं हो सकता नहीं राम सच्चिदा राम सचिदानंद दिनेशा राम जी सचिदानंद हैं। लेकिन सज्जनों एक प्रसंग ऐसा है न सत है न चित है न आनंद दिखाई नहीं पड़ा, है तो सब सत सत कहा है विकार दिखाई पड़ रहा है, रो रहे हैं। चित। के चित है तो पूछ अरे रे, रे वृक्षा पर बतस्था गिरिगहन लता वायुना और हा गुण खानी जाने की सीता यही विधि खोजत बिलपत स्वामी इसी चौबाई में तीनों गायब हो गए गया जत बिलपत स्वामी मनु महा विरही अति कामी सत नहीं चित्रही आनंद नहीं रो रहे हैं। कहां है कहा आनंद हजार जार, जार आंसू बह रहे हैं कहा आनंद है पूछ रहे हैं सीता जी कहां हैं कहां ज्ञान है विकार है तो कहां सत है सत नहीं चित नहीं आनंद नहीं लेकिन विश्वास जो विपरीत परिस्थिति में भी न डगमगाए उस विपरीत परिस्थिति को भी देखकर कहते जय सचिदा जगपावन बोलो जय सचिदा जगपावन जग कहीं चले मनोज न जय सचिदानंद जग पावन नई लय सुनते सुनते आपके कान भर गए हो तो हमारी पुरानी लय सुनो जय सचिदानंद अब इसल से कथा कहने वाले आपको नहीं मिलेंगे जय सचिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजिन सावन इसका नाम विश्वास इसका नाम विश्वास भवानी शंकरऊ वंदे श्रद्धा किसको कहते हैं एक चौपाई में सज्जनों ये चौपाई आपके काम आएगी सुन लो कभी घबराओगे तो काम आएगी जो चौपाइया मैं कह रहा हूं एक विश्वास और श्रद्धा किसको कहते हैं बसऊ भवन उजर नहीं डरऊ बोलो बसउ भवन उजर नहीं बोलो भवन उजर हमारी जगदगुरु जगतगुरु जी कहते हैं गाओ और हम कहते हैं बोलो हाँ। <laughs> क्या क्या क्या, क्या बोला बसव भवन नहीं उजर नारद बचन में परिहर हूं मैं नारद जी के वचन को नहीं छोड़ सकती चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं उजड़ जाऊं सब कुछ हो जाए लेकिन मैं अपने गुरु की बात को खत्म नहीं कर सकती अपनी गुरु की आज्ञा को समाप्त नहीं कर सकती आपको विश्वास है क्या विश्वास श्रद्धा का विश्वास श्रद्धा का सम्मिलित रूप बुपावक प्रगट शशिमाहि नारद वचन अन्यथा नी तो भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिण बिना न पश्य सिद्धास्वांतमीश्वरम ये श्रद्धा विश्वास के बिना आपको भीतर वाला भी नहीं दिखाई पड़ेगा याद रखे गुरुदेव की वंदना है और उसके बाद महाराज जी सी किशोरी जी की वंदना है उद्दव स्थित संहार कारिणी क्लेष हारिणी सर्वश्रेय करीम सीताम नाम वल्लभाम सी सीता जी की वंदना है इसकी व्याख्या तो मैं बहुत ठाठ से किया करता हूं लेकिन आज समय भी नहीं अब फिर कभी कर देंगे अगर मौका आएगा तो सीताम हम सीता जी की वंदना कर रहे हैं जानकीम ना सीताम या सीता ही शब्द फिट होगा दूसरा नहीं होगा सीताम जनक जाम ना कुछ नहीं क्या अभी जो इस्लोक कहा उद्भव स्थिति संघार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ करी जी के यहाँ दिखाई गए जी के छह ऐश्वर्य आपने बहुत देखे ये सीता जी के छभव स्थिति संघार कारिणी अब क्लेश हारिणी चार उद्भव स्थित संघार कारिणी क्लेश चार हो गया सर्वश्रेयस करीब पांच और छठा राम बल्लभाम और ये सब सीता हैं अब सीता से कैसे छद्ध होंगे अब ये कभी किसी विद्वान से वैष्णव से सुनिएगा संभव हो तो हम भी सुनाएंगे राम न तू हम राम बल्लभाम ऊपर है उद्भव उद्भव बने जो सारे संसार का प्राकट्य करती है सारे संसार का प्राकट्य करती है प्राणी प्रसवे धातु है सवती जी सीता सारे संसार का प्राकट्य करती है उद्भव अब आगे सब आएगा और अंत में है राम बल्लभाम सिंह बंधने धातु है अरे अपने अपने स्नेह से अपने अनुराग से अपने अमल विमल अनुराग से भगवा, भगवान भगवान रघुनंदन रामचंद्र को बांध करके उन्होंने रखा है ठाकुर इधर उधर कहीं जा नहीं सकते बांध के रखा क्या हाँ बांध के रखा है कैसी बात करते हो बांध के रखा है मैं बुद्धि कह रहा हूं कहू अंब अवसर पा मेरी ओ सुई भी अरे मेरी ओ सु भी कछुक करुण कथा चला नहीं बनना है अब आगे तो राम जी आगे सी राम जी की वंदना है राम जी की वंदना करते हैं कमे वही भवाम बोधे स्थिति ऋषावता वंदे हम तमशेष कारण परम राम हरिम राम जी के वंदना में एक खास बात सुन लो और तो सब खास बात आप संसार समुद्र से पार जाना चाहते हैं हां तो था कौन जाना चाहता है सारे चाहते हैं नीचा करो संसार समुद्र से पार जाना चाहते हैं आपने नाव नहीं देखी नाव के बगैर पार जाएंगे कैसे हमारी गोस्वामी जी नाव बता रहे हैं नाव बता रहे हैं ध्यान से सुन लो समझ लो और उसी नाव पर चढ़ना कि दूसरे पर मर जाओगे वही नाव है हम दूसरी कर लेंगे पाओगी नहीं कहां से करोगी तुम्हारे लकड़ दादा नहीं पाएंगे तुम क्या पाओगे एक नाव है यह पादा प्लव एक एक ही है ना एक है एक है मैंने राम जी एक ही है दूसरी नहीं है एक है मैने यह द्वितीय इसकी समान कोई दूसरी है भी नहीं यत्पाद अपलवम एक अरे भवान बोधावता अरे संसार सागर से पार जाने वालों एक ना है एक नाव है पकड़ लो क्या है वो नाव यत्पाद भगवान का चरण ही नाव है दूसरी कर लेंगे जाऊ कहा चरण तिहारी का को नाम अगर हमको भी हारमोनिया आती होती तभी मैं रेतने लगता महाराज हाँ। जाऊ कहा आपको हमारी बहुत सी सी से कथा कहते हैं उनको बता रहा हूँ इस पद में इस जगह ये पद फिट कर लो जाऊ कहा तजी चरण तिहारी का हम कथा कहते हैं अपने चेलों के लिए कहते हैं इसलिए खाली पढ़ा पढ़ा देते हैं कथा कहना नहीं सिखाते तो कम से कम एकाध कथा कह देते हैं तो लोग सीख भी लेते हैं थोड़ा हैं आप लोग के लिए नहीं आप लोग तो महाराज आप लोग सीखने के लिए आते हैं आ, तो राम जी क्या बोलना था जाऊं कहाजी चरण तिहारी और कोई चरण है ही नहीं महाराज और कोई चरण नहीं है कोई नहीं भजो को, दो ही सुगर अभी भक्तमाली जी बैठे हैं लोग अब इनके अब इनका अधिकार में छीनू तो ठीक नहीं है ना अब यही लोग बताऊंगे भजो यही है ना नौ हरि कै हरिदास आज तो तुमने बता दिया अब कल नहीं आओगे तुमको कौन बताएगा आओगे आओ ना आप नहीं आओगे तो घर हो जाओगे फिर <laughs> ऐसा कथा निर्लज मिलेगा आपको स्टेज कहलाता है महाराज जी राम जी यद प्लव में कमे वही भवाम भोधे तिथिवत वंदे हम तम कारण परम राम मरीम सब वंदना करके कहते हैं बंदों गुरु पद पद परागा सरस अनुरागा बंदों अच्छा महाराज आंखों को निर्वल करना है आंखों में रोग हो गया है शुद्ध करना है शुद्ध कैसे करोगे कोई कहता हम तो अंजन लगाएंगे कोई कहता है हम तो सुरमा लगाएंगे सुरमा और अंजन हम आपको दोनों बता दे रहे हैं गुरुपद रज ये जो रज है ना गुरुपद रज जो है ये क्या है ये तो हो गया सुरमा और इसमें गुरुपद रज गुरुपद रज में जरा गुरुपद जल मिला दो शरणामित मिला दो तो क्या बन गया सुरमा और करीब कैसा सुरमा महाराज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन और जब सारे दोष नष्ट हो गए तो जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देख तु तो सहेल बन भूतल भूरि निधान अब गुरु पदर से आंखों को निर्मल करके अरसी को स्वामी जी कहते हैं सुनो अब मैं चल रहा हूं सुझी राम चरित मनी मानिक गुप्त प्रगति जहा जो जही खानिक अब चले महाराज धारा बह रही है अब सबसे पहले धारा कौन सी आई सबसे पहले त्रिवेणी की, दे। की धारा आ गई देख लीजिए रामचरित मानस रामचरित मानस लेके सुनो तो और मजा आएगा सबसे पहले त्रिवेणी की धारा आ गई मेरी बेमानी भी मालूम हो जाए कहां छोड़ रहा हूँ हाँ। त्रिवेणी की धारा आ गई सबसे पहले त्रिवेणी की धारा आई गंगा यमुना सरस्वती राम भगत जय सूर धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा और विधि निषेध बिंदावनवासियों आईये यमुना जी विधि निषेध में कलिमलहरिणी करम कथा रवि नंदी बैरनी गंगा की धवल धारा भक्ति सरस्वती की निर्मल धारा श्री राम हाँ निर्मल धारा सरस्वती और यमुना की धारा बड़ी अच्छी धारा है महाराज यमुना काली हैं क्यों है कि नहीं यमुना काली हैं काली हैं गंगा जी श्वेत हैं गंगा जी काली क्यों है हमने कभी ब्रिज में ही एक पद सुना था अपने जवानी में मैं भी जवान था भला ऐसा ना समझना ऐसे बुढ़ा था जिंदगी ये सब समझते रहा हाँ। तो मैंने सुना था ब्रिज में लेकिन एक ही लाइन याद है दूसरी नहीं याद है पूछोगे तो बताऊंगा नहीं और सुनाओगे तो याद नहीं करूंगा हमने बस जान लिया यमुने हमने बस जान लिया जमुने, कि घनश्याम की याद में श्याम हुई तू हमने बस जान लिया जमुने बढ़िया कीमती पंक्ति है जिसने बताया बनाया है उस कवि को मेरा प्रणाम किसी ब्रज का ही होगा हमने बस हमको ब्रिज के कई पद याद है बना लेकिन एक एक लाइन याद है और मैं सुनाऊंगा हमने बस जी, तो तीन धारा आ गई अब तीन त्रिवेणी बन गई और त्रिवेणी में स्नान करो महाराज जन फल पेखी तत्काल मजन का फल तत्काल मिलता सत्य सत्य सत्य तुरंत मिलता है संभव नहीं है संभव कैसे नहीं है देखिए सत्या मिल रहा अभी सुनिए कौआ की आवाज और कौआ की ना आवाज आवे तो हमको बोलना कौआ की आवाज आ रही कि नहीं जान जैसी नहीं, नहीं मरम सच मोरा मोर यहा जहान लगी चोरा कौ की आवाज नहीं असत्या, तुरंत अति पुण्य बहूता देखो नयन राम करे दूता मिला मन फल काला सत्संग तो किया नहीं इसमें क्या सत्संग नहीं किया इसमें अरे सत्संग के बड़े बड़े प्रकार हैं खाली उपदेश ही सत्संग नहीं है कोई संत आपके यहां आकर के हाँ वातावरण में अपने भक्त के परमाणुओं के उच्छाद को छोड़ दे अगर तो भी सत्संग की महिमा व्याप्त हो जाती है सत्संग असाधारण है वो तो खाली वाणी से नहीं होता नाराज संभव है तो सुनाऊंगा नहीं संभव तो नहीं सुनाऊंगा राम जी इस, इस, इस लंकिनी को कितना बड़ा सत्संग प्राप्त हुआ जिन हाथों में भगवान की सेवा के परमाणु है जिन हाथों से श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री रघुनंद रामचंद्र का मंगल में संतो की महिमा कही महाराज के हम क्या कहेंगे संतों की महिमा महिमा ने देखिए बानी कहत साधु महिमा सकुचानी सो मोसन कही जातन कैसे। बहुत बढ़िया आगे कह साक बनिक मनि गुन गैसे एक कुंजड़ा साग बेचने वाला उसके पास ले जाओ हीरा कभी ये कितनी कीमत का होगा बेचारा क्या बताएगा गोसमी यही कह रहे हैं यहां पर फिर हैं संतों की भी वंदना करते हैं और सबकी वंदना करके और फिर कहती है क्या है कि सारा संसार ही गुण दोष में इस गुण दोष में जड़ चेतन में संसार को हम कैसे रखें बहुत बढ़िया दोहा है जड़ चेतन गुण दोष मय विश्व की न करता सं, संत का असली लक्षण इससे बढ़िया संत का लक्षण हो नहीं सकता जान दीजिएगा जड़ चेतन गुण दोष मय विश्व की न करतार संत हंस गुण गय परिहरि वारि विकार हुँ? ये संत का लक्षण है महाराज और अंत में हम एक बात आप आपको बताऊ हमने ग्रंथ बहुत पढ़े हैं। और पढ़ते पढ़ते बुढ़ा हो गया कथा भी बहुत कही कथा कहते कहते बुढा हो गया जितने वर्ष के कथावाचक अब यहां है नहीं उतने दिन मैंने कथा कही ये समझ लीजिए हाँ उतने दिन मैंने कथा कही है लेकिन हमने आज तक कोई ऐसा ग्रंथ नहीं देखा कोई ऐसा कभी नहीं देखा जिसने इतनी विशाल वंदना की हो इतनी विशाल विलक्षण वंदना इसी गोस्वामी जी ने की और हम तो कहते हैं बाबा आपका पेटोए नहीं भरता है क्या वंदना करते करती हाँ नहीं भरता महाराज देख लो देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रजनी चर कृपा करो अब सर्ब अब <coughs> पेट भर गया कह नहीं दो चौपाई और सुन <laughs> आकर चारी लाख चौरासी हाई कोई वंदना करने वाला माई का लाल आकर चारी लाख चौरासी जाति जीव जल थल निय राम मैं सब जग जानी कर प्रणाम जोरी जो ये गोस्वामी जी की वंदना है सब बोलो सिया राम मैं सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी और इसके बाद फिर बाबा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या वह हम कोई नई बात नहीं लिखेंगे हम कोई नई बात नहीं लिखेंगे तो क्या लिखोगे मुन हमारी हमारा प्रस्तुतिकरण नया हो सकता है हमारा हमारा प्रस्तुतिकरण नया हो सकता है एक जो आचार्यों ने कहा है उसको लाल बढ़िया इधर उधर करके और बढ़िया सुंदर वस्त्र में सजा करके इसका लोकार्पण कर दीजिए ये नया हो सकता है लेकिन उस लोकार्पण में जो वस्तु है वो नई नहीं है मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? अरे न समझो तो बोलो समझ रहे हो नहीं? रहेमी जी के ऐसा कहां मिलेगा महाराज कहते सुनो एक बड़ी बढ़िया बात सुना रहा हूं एक चौपाई लग जाएगी आपको अब समाप्त भी करने वाला हूं बस दो चार मिनट एक बार मुकदमा चल रहा था ये मेरा अनुभव वाला अनुभव वाला अर्थ कर रहा हूं एक मुकदमा चल रहा था आज की 40 वर्ष पहले की बात है 40 वर्ष पहले की बात है एक मुकदमा चल रहा था मैं कहीं जा रहा था तो मुकदमा देखने दीवानी का मुकदमा था फौजदारी का नहीं था चार का नहीं था खेत बारी का था तो मुकदमा चल रहा था तो हम कहीं जा रहे थे तो हमारी मुकदमा जो हमारा मुकदमा जो देखते थे मुंशी जी उन्होंने मुझसे आगे कहा कि पंडित जी उस समय में पंडित जी कहलाता था कि पंडित जी एक रामानी जी भी लोग कहते थे पंडित जी जरा एक कागज पर दस्तखत कर दीजिए तो हमने कागज देखा तो वाटरमार्क कागज एकदम सफेद कहीं इस पर दसख हम कहीं इसमें कुछ लिखा तो ही नहीं समझिएगा ध्यान से हमको इसमें लुखा लिखा नहीं कुछ कम लिखवा लेंगे हमके क्या लिखवा लो गे दस्खत हमारा लिखवाओ किसी और से क्या वो तो आपको थोड़ी मालूम क्या लिखोगे वो तो हम लिखवा लेंगे वकील से लिखवा लेंगे अब उसने कहा मैं कहने लगा वाह वाह वाह वाह वाह वाह वो हमारे मुंह देख रहे हैं वाह वाह वा, क्या कर रहे है हम कहे गोस्वामी की चौपाई लग गई क्या लग गई कवित तो विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहो लिखी कागद कारे कवित तो विवेक ये ऐसा कार्पण्य कहा मिलेगा महाराज ऐसा कार्पण्य गोस्वामी जी महाराज का और फिर कहते क्या हैं कि राम जी सुमित श्रीवास मुंशी राम जी मुनि न प्रथम हरि की रती गई मगत सुगम ही इस प्रकार से कह करके और श्री प्रणाम कर रहे हैं अब बड़ा बढ़िया प्रणाम है महाराज अब इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं और कहूंगा जरूर और समय नहीं है अब मैं क्या करूं बड़े चक्कर में हू छोड़ूंगा है नहीं बहुत बढ़िया है हैं क्या करूंग महाराज सुनाऊंगा थक गया बैठे बैठे थक गया आप तो जवान हैं भी आपको कुछ पता नहीं चलता आप जो आप जो बुढे होंगे तो आपको तो मालूम पड़ेगा कि कैसे चलता है तो चौपाई बहुत बढ़िया है सुकैन का बता देता हूँ अभी सुनाऊंगा कल जरूर सुकैसन का लेकिन गुरुजी सुनिए जग सुन का भगत मुनि नारद ऐसा परिचय किसी ने नहीं दिया आज तक एक गोस्वामी जी का विलक्षण परिचय सुख का परिचय <laughs> का परिचय ऐसा विलक्षण परिचय किसी ने नहीं दिया सब योगी योगी चिल्लाते रहते हैं सब ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी चिल्लाते रहते हैं लेकिन परिचय सुनिए सुख सन भगत आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं सुख सन भगत हम सुख भगत की वंदना कर रहे हैं ये नहीं कहते सुख योगी की वंदना कर रहे हैं ये कहते सुख भगत की वंदना कर रहे हैं हम सन भगत की वंदना कर रहे हैं अरे महाराज क्या कर रहे हो वो तो महाराज ब्रह्मलीन हैं उनको आप भगत बना रहे हो कह तो हमने तो सुना है क्या सुना है के सुना है एकांत में सुना है चारों भाई एकांत में कमरे में बंद थे चारों भाई एकांत में कमरे में बंद थे और हमने जाकर के के सांस में कान लगा के सुना चारो भाई नाच रहे हो आपको विश्वास नहीं है हा? आपको नहीं विश्वास चारों भाई नाच रहे हैं भीतर कमरे में चारो नाच रहे हैं जरा आवाज सुनो हरिशरणम <Are नागरर्णा> हरिशरणम <Nossaalon faithful rhythm> हरिशरणम नित्यम ये श्याम मुखे वचा है कि नहीं है है हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम नित्यम ये श्यामुखे वचा तो गोस्वामी जी कहते हैं अब हमने सुना है तो भगत न कहे तो क्या कहें हु? और सुख के जो एक भागवत का एक भागवत की पंक्ति सुनकर के जो चला आया दौड़ करके हंकार करता हुआ है अहोबकी कूटम जिघांसा यदप्य साधी हा हंत में आज भागवत नहीं कह रहा नहीं तो सुनाता आपको हैं ले इस मानस सुनने वाले कहेंगे महाराज भागवत कहने लगे ले गतिम धातुचिताम जनन्याम कमवा दयालुम कमवादयालुम शरणम ब्रजे मादयालु बरा पीडम निकाल जो श्लोकों को सुनकर के जो मतवाला हो जाए पागल हो जाए हुंकार करता हुआ सम्य अपराश नाम के आश्रम आ जाए व्यास का दरवाजा खटखटावे गुरुदेव मुझको भागवत पढ़ाओ क्या हो गया है तेरे गुस्सुख हरेर गुना, गुणा क्षिप्तमती भगवान मैं भगवान के गुणों में मस्त हो गया भगवान की गुरु ने मुझे आकर्षित कर लिया है पिताजी अब मुझे भागवत सुनाओ मुझे भागवत पढ़ाओ मुझे हरी कथा सुनाओ मुझे कृष्ण कथा सुनाओ इसको हम क्या कहें इसको क्या कहें सुखसन का ये पहचान गुस्वी सुखसन का मुनि ये अहो अहो अहो देवर्षि यत गायन देवर्षिधन्योयम यद्यंत्र रमय आहा गजब है महाराज गजब ढा दिया दास जी ने महाराज अरे संतो अरे संस्कृत के प्रेमियों इसका अर्थ लगाओ ये टीका वाले हिंदी से अर्थ नहीं लगेगा रमय त्या रम जगत रमय त्या रम जगत इसका अर्थ लगेगा जब किसी संत के विद्वान के चरणों में बैठ करके संत विद्वान बता रहा हूं मैं दोनों शब्द कह रहा हूं किसी संत विद्वान के चरणों में बैठ कर जब नाक रगड़ोगे उसकी लंगोटी धोोगे तब वो बताएगा कि रमय जगत क्या है रमयत जगत सुख सन भगत मुनि नारद जे मुनि वर विज्ञान विशारद प्रणव सबई धरणि धर सा कर कृपा जन जानी मुनी सा फिर महाराज जी राम जी के सारे परिवार की वंदना किए हाँ? श्री दशरथ जी की वंदना की श्री कौशल्या जी की वंदना की श्री राम लक्ष्मण भर शत्रु की वंदना की यह सबकी तो वंदना की है लेकिन हम तो एक जगह आपकी दृष्टि दौड़ा रहे बस वहीं दौड़ा करके और वहीं से लौटेंगे जनक सुथा गाओगे मेरे साथ अगर गाओ तो हम भी गाओ अरे ऐसा मत समझना मैं ऐसी हूं गाओ जनक सुथा ऐसे जल... नहीं हम पहले आप हम पहले जनक सुता जग जननी नि जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, <स्थाथ> की।, की।, की। जुग पद कमल मनाव जासु कृपा निर्मल मति पाम हमसे लोग कहते हैं हम गायत्री मंत्र जपते हैं हमारा अधिकार है कि नहीं है हम कहते हैं तो शास्त्रज्ञों से पूछो लेकिन व्यासपीठ पर बैठ करके मैं निश्चित कह सकता हूं कि सबका अधिकार नहीं है हम गायत्री मंत्र तुम क्यों पीछे पड़े हो गायत्री मंत्र के हम तुमको गायत्री पढ़ा बता रहे हैं हमारा अनुभूत प्रयोग है जो कार्य गायत्री से सिद्ध होता है वो गायत्री वो कार्य हमारी रामचरित मानस की गायत्री से न सिद्ध हो तो आकर के हमको ताना देना पड़ा गायत्री क्या कहती है प्रचोदया मेरी बुद्धि शुद्ध कर्म में प्रेरित हो रामचरित मानस की गायत्री याद कर लो ये गायत्री और इस गायत्री के जब से आपकी बुद्धि शुद्ध न हो तो मेरे पास आना मैं तो नहीं आऊंगा जल्दी मेरे पास आना और कहना कि नहीं हुई जनकस जन जन ये गालती है जनक सुग जन निजान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि जुगपद कमल मनाओ जा कृपा निर्मल मत संतों विद्वानों आपके बीच में प्रार्थना है यह है कि नहीं गायत्री अगर नहीं है तो बता यह है कि नहीं गायत्री ये गायत्री है ये रामचरित मानसी गायत्री गोस्वामी जी महाराज की बड़ी विलक्षण वंदना है ये बड़ी विलक्षण वंदना है हमसे लोग पूछते महाराज उर्मिला जी को नहीं लाए सूर्य जी को नहीं लाए मांडवी जी को नहीं लाए कहते ठीक है ये तो चरित्र मर्यादा का है राम जी के सामने ये सब आते नहीं इसलिए नहीं लाए वही बात उसमें क्या खास बात देखिए वंदना भी नहीं किया उनकी बंदरों की वंदना किया रीज की वंदना किया राक्षस की वंदना किया उर्मिला मांडवी सूर्य ने क्या अपराध किया था कि उनकी वंदना नहीं किया हम क्या किया छिपके रहती है छिपके बंदना किया जन उर्मिला जगजननी जननी मांडवी जान की सुदकीर्ति अंत में से पिछोड़ी जाती है ना जनक सुता कौन बताया मुझे उर्मिला जी जगजननी जननी मांडवी जानकी सुद जी अवंत में अतिशय प्रिय करुणा निधान की अके देखे ताके देखिये ताके देखिये ताके ताके, ता, ताके, ताके, ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल पाऊ अब तो मैं अपनी माँ के चरणों में वंदना करके और यही निवेदन करूंगा कि माँ हमको कुछ ऐसी बुद्धि दो कि जगह जगह से आए हुए हैं मेरे श्रोता बड़े बड़े संत आए हुए हैं हम इनको क्या सुनाएंगे हमारे पास तो कुछ है नहीं। मां ऐसी बुद्धि दो कि संत सुने और कहें कि कृपा शंकर ने परिश्रम किया है और आपका जीवन सफल बस मैं इतना ही कहूंगा और माँ के चरणों में वंदना करता हुआ और आज के प्रसंग का यहीं पर समापन कर रहा हूं